लफज़ों में लिपटी लफ्ज़ों में लिपटी एक याद आई है लिफाफे में बंद ये क्या सौगात आई है <laughs> एक गाने से शुरुआत करती हूँ आज ये गाना 1986 का है जब आई वॉन्ट जस्ट वॉन्ट यू टू इमेजन दिस जब अब्रॉड कॉल्स बहुत महंगी हुआ करती थी, आप सबको याद होगा वो वक्त और अगर आपके घर का कोई मेम्बर किसी बाहर के देश में होता था

तो ना तो आना जाना आसान था और ना कम्युनिकेशन चिट्ठियाँ चिट्ठिया लेटर्स, इज देवर द बेस्ट बेट टू नो देअर वेल बींग इस बात को ध्यान में रखकर सुनिए ये गाना और फिर हम कार्यक्रम को शुरू करते हैं

चिठी आई है आई है चिझठी आई है चिठी आई, आई है आई है चिझठी आई है चिठी आई है वतन से चिझी आई है

चिठी आई है आई है चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है वजन से चिट्ठी आई है

की गली

आई है, से आई है। इस गीत के बोल शायद आपके दिल में भी वैसे ही उतरे होंगे जैसे मेरे बोल तो जो हैं सो हैं पंकज उदास जी की आवाज़ कौश इट गोज़ डायरेक्टली टू योर हार्ट पंकज उदास जी इस समय यूएस टूर पर हैं और uh, ऐसा सुनाई पड़ा है कि मार्च 31 फर्स्ट ही विल बी इट अटलान्टा सो अगर आप

उनकी गज़लों के शौकीन हैं तो होपफुली यू विल कैच हिम इन अटलांटा चलिए आगे बढ़ते हैं मेरी तरह क्या आपने कभी ये चाहा कि टाइम मशीन जैसी कोई चीज़ इन्वेंट हो जाए और उसके थ्रू वी कैन गो बैक टू आर फेवरेट टाइम्स कई बार चाहा होगा ना <laughs> नहीं मैंने आज कोई टाइम मशीन फिलहाल इन्वेंट नहीं की है पर आज जहाँ माइक्रोवेव डिशेज से लेकर शॉपिंग और रिलेशनशिप्स <laughs>

सब कुछ इंस्टेंट है पूजा आपको ले चलेगी उस वक्त में जहाँ एहसासों को शब्दों में पिरोकर पन्नों पर उतारा जाता था खतों और चिट्ठियों का ज़माना दिल को लिफाफे में रखकर भेजने और जवाब के लंबे इंतजार का ज़माना हमारी नई जनरेशन जिसने इंस्टेंट मैसेजेस की ही दुनिया देखी है उनके लिए तो ये टाइम ट्रेवल ही है राइट

वेल well, कार्यक्रम का नाम है देसी जायका जिसमें थोड़े गाने और थोड़ी बातें लेकर आज आपके साथ मैं हूं पूजा कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को पूजा का प्यार भरा नमस्कार यू आर लिसनिंग डब्ल्यू आर एफ पास को वन और 107.1 एफएम रेडियो फ्री नेशनल यू कैन लाइव स्ट्रीम अस ऑनलाइन एनी अराउंड द वर्ल्ड एट रेडियो एंड इफ़ यू मिस एनी लाइव एपिसोड एंड वन आर लिसन एट

You can always find the archive link on our Desi राय का फेसबुक पेज खत और चिट्ठियों से जुड़े दिल के कई भूले बिस्रे एहसासों को शेयर करेगी पूजा आजाब के साथ बस फर्स्ट दी सॉन्ग्स सुनिए

तू सताती तेरे ही सपने लेकर के सोया तेरी ही आगों में जागा

हरदम ऐसी जो ही की गली तू छोटा सफर हो लंबा सफर हो छूनी डगर हो या मेला या तू आए मन हो जाए भीड़ के बीच भी झकेला हां बादल बिजली चंदन पानी

रोमांटिक सॉन्ग थे ना दोनों फूलों के रंग से दिल की कलम से लिखी तुझे रोज़ पाती आ, ये आवाज़ किशोर कुमार की थी फिल्म का नाम था प्रेम पुजारी और पर्दे पर देवानंद साहब और जो पहला गाना था पल पल दिल के पास वो था फिल्म का नाम ब्लैक मेल आवाज़ एक बार फिर किशोर दा की और पर्दे पर धर्मेंद्र और राखी ये जो पल, -पल वाला सॉन्ग है ना इसमें चिट्ठियों का वैसे तो कोई जिक्र नहीं है लेकिन इस गाने में

वीडियो में मूवी में एक्चुअली राखी वाज रीडिंग द लेटर्स रिटन बाय धर्मेंद्र एंड एज शी वाज गोइंग थ्रू देम शी वाज काइंड ऑफ़ विजुलाइजिंग हिम राइटिंग दोज लेटर्स टू हर एंड शी कु ऑलमोस्ट सी हिम इन दोज वर्ड्स हाथ से लिखे ख़तों में ना ये जादुई सी ताकत होती है सच में लेटर्स हाथ से लिखे हुए

इन दिस एरा ऑफ आर इंस्टेंट मैसेजेज 280 एटी कर ट्वीट क्विक फेसबुक अपडेट्स व्हाट्सअप मैसेज पोस्टल लेटर्स सीम रदर आउटडेटेड अब तो जो रोज़ की मेल आती है उसमें सिर्फ बिल्ज होते हैं या टाइप्ड ऑफिशियल लेटर्स सच है ना? <laughs> और अगर सोच कर देखें तो कब वो आखिरी बार था जब आपने किसी को कागज़ पर uh, पेन के साथ लेटर लिखा हो

या कब वो आखिरी बार था जब आपने ऐसा कोई लेटर रिसीव किया हो सालों हो गए ना कॉल मी ओल्ड फैशन बट हमें आज भी ऐसा लगता है कि हाथ से लिखे ख़त में जो बातें हम कह जाते हैं वो रोज़ के टेलीफोनिक कन्वर्सेशन और इंस्टेंट मैसेजेस में हम कभी नहीं कह पाते सोच में पड़ गए आप भी <laughs> होता है शायद ऐसा चलिए अगला गीत आपको ले चलेगा

खतों की एक प्यारी सी दुनिया में जहाँ पोस्टमैन सिर्फ चिट्टियाँ पहुँचाता नहीं था उस जमाने में देवर लाइक ऑल इन वन आप में कई लोगों को शायद याद हो कभी किसी खास लेटर के जवाब का जब हम इंतजार करते थे तो आंखें कैसे पोस्टमैन का इंतजार किया करती थी सुनिए ये दो सॉन्ग जो आपको ले जाएंगे पोस्टमैन वाली उस दुनिया में

दाख लाया, दाख लाया। लाया, लाया, डाक लाया ढाकिया डाक Dafu, लाया ढाकिया डाक लाया ढाकिया ढाकिया लाया, लाया, लाया, खुशी का भया कहीं कहीं दर्द ना लाया ठाकिया डाक लाया टाक लाया ढाकिया डाक लाया ढाकिया डाक लाया

खुशी का पयाम कही कहीं दर्द ना ताक लाया ताक या ताक लाया ताक लाया डाक डाक डाक डाक या ताक लाया ठाकिया देवर के भतीजे की साली की सगाए आदि पूरण मासी

को करार पाई है मामा आप लेने आते मगर मजबूरी है बच्चों से मेताना आपका जरूरी है दादा तो अरे रे रे रे रे। दादा तो गुजर गए दादी बीमार है नाना का भी तेरवा आधे सोमवार तो है छोटों को प्यार देना बड़ों को नमस्कार धेरी मजबूरी समझो समझौता तो शादी का संदेशा

बोल क्या लिखूं? बस, बस जल्दी से आवेदन ना बुर हम कैसे, कश घटवतियाँ बुर हम कैसे, कश घट बतिया सावन सुनाए बरी भिगी बनिया

बावरिया नौकरिया छोड़ के तू आ जा ना संवरिया आ जावरिया आ जा ठाकिया ठाक लाया ठाक लाया ठाकिया ढाक लाया ठाकिया ढाक

इट्स वाज फ्रॉम मूवी आए दिन बहार के आवाज़ आशा भोसले की एंड पर्दे पर आशा पारे विद धर्मेंद्र um, जो कि ऑडियंस में बैठे इट्स ए स्टेज परफॉर्मेंस जहां आशा पारे डांस कर रही हैं एंड uh, आप सोच रहे होंगे ये कौन से पुराने गाने पूजा लेकर आई है <laughs> एक तो जो गाने अच्छे हैं सुंदर हैं पर आपने नहीं सुने उनको लाना ही तो मेरा काम है और दूसरा भाई ख़त लिखने की आर्ट इतनी पुरानी है

कि आई वुडेंट फाइंड अ सिंगल यू नो नई मूवी का सॉन्ग जिसमें नायिका या कुछ ऐसा ख़त लिखने का सीक्वेंस हो सो इन्जॉय दीज सॉन्ग्स पहला गाना जो मैंने बजाया था वो डाकिया डाक लाया इस ये था मूवी पलकों की छांव में और इसमें आवाज़ थी किशोर कुमार की पर्दे पर थे राजेश खन्ना विथ हेमा मालिनी और कई और करेक्टर्स जो गाँव वाले दिखाए थे यहीं पर वैसे ये मूवी ज़्यादा नहीं चली थी

लेकिन इसी की तर्ज पर एक और मूवी बनी थी 2008 में वेलकम टू सज्जनपुर वो काफ़ी अच्छी मूवी थी अगर आप यू you नो know, थोड़ी कमर्शियल uh, सिनेमा से हटकर बनने वाली मूवीज़ को इंजॉय करते हैं तो आई थिंक दैट कुड बी अ गुड मूवी फॉर यू टू वॉच एंड यहीं पर एक और मूवी का भी मैं जिक्र करूंगी लंच बॉक्स टू आई गेस थर्टीन की मूवी थी वो um,

उसमें इरफान खान और निमरत कौर है और उस मूवी में देवर जस्ट यू नो देवर एक्सचेंजिंग नोट्स हैंड रिटन नोट्स एंड विदाउट इवन इवन मीटिंग ईच अदर दे जस्ट यू नो शेयरिंग देर जोएज एंड सॉरोज विद ईच अदर इट्स अगेन नॉट अ कमर्शियल मूवी एंड इफ यू इंजॉय आर लिटल बिट डिफरेंट मूवीज दैन कमर्शियल यू मे लाइक इट सो

अब दोनों ही गानों में आपने एक झलक देखी होगी कि कैसे बिना फ़ोन और इंटरनेट के ज़माने में अपनी रोज़मर्रा की छोटी बातों से लेकर प्रेम और विदय की बातों तक को दूर बैठे किसी अपने तक पहुंचाने का सिर्फ़ एक साधन एक जरिया हुआ करता था चिट्ठियाँ आई I मीन mean, आज के समय में ये सोचना भी मुश्किल है वी टेक्स समवन एंड अगर हमें जल्दी से उसका रिप्लाई नहीं मिला

हम तो रेस्टलेस हो जाते हैं इंतजार करना तो जैसे भूल ही गए हैं, right? हमें आज भी याद है, कम से कम 10 दिन लेती थी पहुंचने में और ऑलमोस्ट इतना ही टाइम लगता था वापस आने में चिट्ठियों को कुछ और ये भी नहीं पता होता था कि चिट्ठियां सही पते पर पहुंचेंगी कि नहीं कुछ ऐसा ही किस्सा सुना रही है ये मुहतरमा सुनिए

लिखा खत्म नहीं लिखा ऐ दिलरुबा जी की गई शहर वो हमनी सनम को हद खत लिखा खत्म नहीं लिखा

जाने हाँ, जाने

रिच

ज दैट वॉज़ फ्राम मूवी मैंने प्यार किया सबको याद होगी वो मूवी ये नाइनटीन एटी एट की ब्लॉक बस्टर थी और जैसे कि पिछली बार अनिरुद्ध ने प्रोग्राम देसी जायका में किया था जिसमें उन्होंने बहुत सारे फोर्स्ट डिस्कस किए थे तो uh, ये मूवी भी uh, सूरज बरजात्या भाग्यशी इन सबकी पहली मूवी थी एंड इवन सलमान खान जो कि फर्स्ट टाइम

और भाग्यश्री बड़ी ही प्यारी लगी हैं बड़ी यंग सी हैं इस मूवी में एंड दिस वॉज लाइक लाइक आई कॉनिक मूवी ऑफ दैट टाइम फॉर टीन एज लव और यू नो यंग लवर्स तो ये था कबूतर जा और आवाज़ थी इसमें लता जी की पहला गाना जो आपने सुना हमने सनम को ख़त लिखा ये पता नहीं क्यों बट मेरा एक फेवरेट सॉन्ग है इसमें स्मिता इस पाटिल जी हैं और सामने उनके अमिताभ बच्चन जी हैं ये था फिल्म शक्ति से और इसमें आवाज़ थी लता ताई की

और इस मूवी के बारे में एक फैक्ट कि ये मूवी पहली और अकेली ऐसी मूवी थी जिसमें दिलीप कुमार साहब और अमिताभ बच्चन एक साथ हैं सो so, आप सुन रहे हैं देसी जायका पूजा के साथ और आज बातें चिट्ठियों की राइटिंग अ लेटर इट्स एन आर्ट मानेंगे ना ये तो अगर आपको याद हो वो वक़्त जब हम सब

चिट्ठियाँ लिखा करते थे अपने घर वालों को दोस्तों को रिश्तेदारों को लेटर्स की शुरुआत करते थे उनकी खैरियत पूछने से और फिर कुछ बातें अपनी बताते थे कुछ हालचाल उनके पूछते थे रोज़ फ़ोन पर बात तो होती नहीं थी इसलिए पूछने और बताने को कई बातें हुआ भी करती थी एंड हाउ कम वी फॉर गेट लव लेटर्स जब अपने अपने दिल की बात किसी तक पहुँचाने के लिए

हम अपने दिल के नाजुक से एहसासों को पन्नों पर उतार दिया करते थे डर भी लगता था कि पता नहीं ना जाने वो खत पढ़कर दूसरे का रिएक्शन क्या होगा लेकिन ओह क्या प्यारा सा एहसास होता था वो खत लिखने का और उसके जवाब के इंतजार का दीज सॉन्ग्स मे ब्रिंग बैक सम मेमोरीज सुनिए

कर के तुम नार

तो मेरे हाथों से दिल

जो खत तुझे ये था फ्रॉम मूवी कन्यादान आवाज़ रफ़ी और आशा पारेख और शशि कपूर इसमें पर्दे पर um, रोम uh, मांग लूँगा मैं तुम्हें तकदीर से दैट वॉज़ वन ऑफ अनदर फेवरेट ऑफ माइन इट वॉज़ फ्राम मूवी रोमैंस और आवाज़ थी किशोर कुमार लता मंगेशकर की पर्दे पर कुमार गौरव विद विजेता पंडित

और पहला गाना जो था ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर दैट वाज इन क्लासिक मूवी का नाम संगम आवाज़ लता ताई और रफी जी की और पर्दे पर वैजंती माला विद राजेंद्र कुमार यू आर लिसनिंग रेडियो फ्री अ कम्युनिटी बेस्ड रेडियो व्हिच रन्स ऑन सपोर्ट ऑफ लिसनर्स लाइक यू यू कैन डोनेट टू आर रेडियो स्टेशन डायरेक्टली थ्रू आर वेबसाइट और

if you uh, go on amazon.com or goodsearch.com and um, list radio free nashville as one of your charity so whenever you do any purchase or any surfing there a part of it uh, that companies will donate to our uh, radio station so it will not cost you anything but it will help us tremendously so um go to amazon or goodsearch

and please list uh, radio free nashville as one of your charity uh, there is uh, one community announcement i n holi hangama it's a community event held by indian association of nashville it's on april 8th edwin warner park from 11 to 3 am it's a ticketed event and you can find all the details on their website or on their facebook page indian association of nashville

आज देसी जायका में महक है पुरानी चिट्ठियों की नाजुक एहसासों की एक शेर अर्ज है गौर फरमाइएगा उनके खत की आरजू है उनके खत की आरजू है उनकी आमद का ख्याल उफ किस कदर फैला हुआ है कारोबारे इंतजार कारोबारे इंतजार का

शुक्रिया आपका खतिया शुक्रिया शुक्रिया आपने याद मुझ हो शुक्रिया

देखा है कि हमसे दो है किसी की सांसों ने किसी के धड़कन ने किसी की जोड़ी ने किसी के कंगन ने किसी के गज ने किसी के गज ने महकती जल्दी सुखने जल्दी

अधूरी बातों और दूरीबास् घर कबुआली घर भबुआ लिखो भबुआ

दे आते हैं हमें तड़पाते हैं ये गाना था मूवी बॉर्डर से रूप कुमार राठौर जी और सोनू निगम का गाया हुआ पर दे पर सनी देओल सुनील शेट्टी अक्षय खन्ना अलोंग विद अदर्स जिनके घरों में से कोई ऐसा होगा जो सरहद पर है जो सेना में है या आर्मी नेवी इन आर्म फोर्सेस में दे कैन रिलेट विद डेट कि जब

Uh, हम ऐसी जगह पोस्टेड होते हैं जहाँ uh, अक्सर फ़ोन की सुविधा इतनी इजी uh, नहीं होती है वहाँ जब ऐसे हाथ से लिखे हुए खत पहुँचते हैं तो वो खत हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट होते हैं आई आई मीन उन खतों को बार बार छू के पढ़ के वी फील लाइक like, मतलब उन्हें ऐसा लगता होगा कि वो घर की खुशबू घर की महक घर के

बाकी चीज़ों को महसूस कर पा रहे तो चिट्ठियाँ बहुत इंपॉर्टेंट होती और पहला क्वेश्चन आपका खत मिला आपका शुक्रिया दैट वाज फ्रॉम मूवी शारदा आवाज़ लता मंगेशकर की और पर्दे पर रामेश्वरी um, अभी जब uh, कार्यक्रम की शुरुआत की थी एंड वी आई मैंशन की पंकज उदास जी इस समय यूएस टूर कर रहे हैं और थर्टी मार्च थर्टी उनका अटलान्टा में प्रोग्राम है दैट इन्फॉर्मेशन वॉज शेयर बाय शर्मिष्ठा गांगली थैंक यू शर्मिष्ठा एंड

शेयर जो मैंने अभी आपसे पढ़ा था वो वन ऑफ माय लेसनेस हु शेयर्ड दैट वज शाजिया थैंक यू शाजिया और uh, आई एन होली का टाइम इट इज़ अप्रैल 8 ग्यारह बजे सुबह से तीन बजे दोपहर तक थैंक यू अगेन टू वन ऑफ़ माय लेसनेस हु करेक्टेड माय मिस्टेक्स व्हिच आई सेड द टाइम रॉन्ग आई गेस चलिए आगे बढ़ते हैं हाथ से लिखे खत बहुत कुछ कहते हैं

लिखने वाले इंसान का वक्त उसकी मौजूदगी सब बातों का एहसास कराते हैं उसके शब्दों में अक्सर दिल से निकली हुई सच्चाई होती है जो बातें हम आमने सामने नहीं कह पाते फॉर वेरियस रीज़न्स उन्हीं बातों को हम अक्सर पन्नों पर उतार देते हैं क्योंकि कोई इंस्टेंट मैसेजिंग तो है नहीं हम हमें इतमान से सोचकर सिर्फ अपनी बात कहने का मौका मिलता है और फिर

हम उन चिट्ठियों को संभाल कर रख लेते हैं उन लफ्ज़ों पर हाथ फिराक कर बार बार पढ़कर उन लम्हों को जी लेते हैं इस एपिसोड को बनाते वक्त when I आई to so many friends of ऑफ माइन एंड अबाउट देयर एक्सपीरियंस विद हैंड तो बात करते वक्त उन सब की आंखें जैसे कहीं दूर टिक गई हों।

अतीत में जाकर उन चिट्ठियों को उस एहसास के लम्हे को जैसे वो ढूंढ रहे हों और ऑलमोस्ट सभी ने अभी भी कुछ पुराने खत संभाल कर रखे हैं शायद आपने भी रखे होंगे क्योंकि वो सिर्फ़ खत नहीं होते अनमोल यादें होती हैं है ना जगजीत सिंह साहब की एक गज़ल है तेरी खुशबू में बसे खत मैं जलाता कैसे प्यार में डूबे हुए वो ख़त मैं जलाता कैसे

तेरे हाथों के लिखे खत मैं जलाता कैसे और फिर अगर उन खतों को लिखने वाला इंसान हमसे दूर हो गया हो तब तो वो और भी अनमोल हो जाते हैं अनदर सॉन्ग इन जगजीत सिंह की आवाज़ फिल्म का नाम दुश्मन सुनिए

संदेश जाने वो कौन संदेश जहा तुम चले गई चिट्ठी न कोई संदेश जाने वो कौन संदेश जहा तुम चले गए

चिझी न कोई संदेश जाने वो कौन स्वदेश जहा तुम चले गए जहा तुम चले गई इस दिल पे लगा के ठीक जाने वो कौन स्वदेश जहा तुम चले गई

ना कोई संदेश एज आई टोल्ड यू बिफोर इट वाज़ फ्रॉम मूवी दुश्मन और आवाज जगजीत सिंह साहब की आज बातें हुई चिट्ठियों की खतों की आज मैं वो बोलती गई जो मेरा मन मुझसे कहता गया आप सब मेरे आपके लिखे लिए लिखे गए खत का हिस्सा बन गए मुझे खत लिखना अच्छा लगता है

और किसी का लिखा हुआ लेटर मेरे लिए आए तो फिर उस एहसास का तो कहना ही क्या अगर आपने बहुत दिनों से कोई लेटर नहीं लिखा या जरूरत नहीं पड़ी तो एक बार फिर से लिख कर देखिए अपने पेरेंट्स को लिखिए उन्हें बताइए कि कैसे आज आप अपनी जिंदगी के हर कदम पर डिसीजंस को लेते वक्त खुद में उनकी परछाई देखते हैं कैसे आप मन ही मन उनको थैंक्स कहते हैं

चाहे हम पेरेंट्स से सौ बार फ़ोन और व्हाट्सएप पर बात करें पर मन के ये जो छोटे छोटे एहसास होते हैं ना जल्दीबाजी में हमेशा अनकहे रह जाते हैं अपनी स्पाउस को लिखिए पास होते हुए भी दिन भर साथ रहते हुए भी हम बहुत सारी बातें सिर्फ मन मन में रख लेते हैं और कभी एक दूसरे से कह नहीं पाते पर मन इन अनके एहसासों को

इतमिन से उसके लिए लिखिए जो आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है शुरू में शायद समझ नहीं आएगा हम पेन लेकर शब्दों के साथ लड़ते रहेंगे पर फिर धीरे से एहसास शब्दों में बंधने लगेंगे अ हैंड रिटन नोट अ पर्सनल नोट इज अ परफेक्ट गिफ्ट टू एनी वन एट एनी गि टाइम गिव दैम दिस वैल्यूबल गिफ्ट आज का प्रोग्राम यहीं पे रैप अप करते हैं पूजा को इजाजत

हमें बताइएगा कि आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा और अगर आप कुछ खास सुनना चाहते हैं तो आपकी फरमाइश हमेशा से राखों पर चलिए कार्यक्रम का अंत करते हैं मूवी एक बहुत अच्छे अनदा मीठे सॉन्ग से मूवी का नाम है चलिए तुम्हारी कसम और उसको गाया है किशोर कुमार ने सुनिए

नहीं होगा होगा कैसे नहीं? मानो तुम अगल मेरा कहना हम दोनों मिल गए दिल दीगे चिट्ठी लिखेंगे जवाब हम दोनों